कभी तन हमारे हमने एक बात कही, सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार चलिए साहब तो फिर से इस हफ्ते की बातें शुरू करते हैं और सबसे पहले तो एक बात आपको बताऊं पिछले कुछ हफ्तों में मैं आपसे ये कहना भूल गया प्रोग्राम के आखिर में कि भैया बातें करते रहिए तभी बातें चलती रहेंगी नतीजा क्या हुआ उसका नतीजा यह हुआ कि आपने बातें करनी बंद कर दी अब भाई ये बहुत मुश्किल काम है अगर आप बात करना बंद कर देंगे तो फिर हमारी बातें चलती कैसे रहेंगी ये तो सिर्फ एक तरफा बातचीत हो जाएगी और साहब एक तरफा बातचीत आपको पता है कौन लोग करते हैं अरे साहब उनको आजकल सम्मान से नहीं मगर थोड़ी मतलब अपने मन में हिकारत रख के नेता कहा जाता है तो साहब मैं नेता नहीं बनना चाहता हूँ और ना मेरा अध्यापन का कोई शौक है अध्यापन का काम करता हूँ ये बात सही है मगर शौक नहीं है नहीं, नहीं शौक भी है मगर आप ये कहना चाहते हैं कि आप किसी को उपदेश नहीं देना हाँ मैं आपके साथ कोई उपदेशक जैसा काम नहीं करना चाहता तो भैया बातें करते रहिए अरे कम से कम मुझसे मत करिए किसी और से तो बातें करते रहिए देखिए कहा यही जाता है कि बातें करते रहिए तभी आप सच बात यह है भाई साहब कि इस उम्र में युवा बने रहेंगे <laughs> और युवा बनने का कोई तरीका आपके पास है नहीं और जो वास्तव में युवा हैं, अगर वो भी खामोश रहे तो इसी उम्र में बूढ़े भी लगने लगेंगे अरे, अरे अरे अरे, आप लोगों को प्रलोभन लालच दे रहे हैं? नहीं हम थोड़ा डरा भी रहे हैं वो जैसे अभी शाहरुख खान साहब ने कहा ना हाँ। कि वो डरावने नहीं है वो भयंकर हैं। तो मैं नहीं।, नहीं अभी आज ही में कहीं पढ़ रहा था तो खैर साहब तो अब सवाल ये उठता है कि बातें करते रहेंगे बातें करते रहेंगे मगर ये बातें आएंगी कहां से? जब इस पर सोचा गया ना तो समझ में आया कि भैया बातें तो यादों यादों से आती हैं। पे हम लोग बातें तो बहुत सी कर चुके हैं मगर आज मैं फिर से यादों पर कुछ बात करना चाहता हूँ हाँ? अब आप पूछेंगे क्यों यादों हाँ, पर बात क्यों पर? बात करेंगे ये हम पूछ रहे और ये क्या है कि एक ही टॉपिक पे आप बार बार बोलने लग जाते हैं वो इसलिए कि भाई कुछ नई बात समझ में आती है तो सोचता हूं कि दोस्तों के साथ उसको साझा करना जरूरी हाँ, है सही सही तो साहब दोस्तों के साथ अगर नहीं साझा करेंगे ना तो फिर हम बात क्या करेंगे अगर सब कुछ अपने मन के अंदर ही रखे रहे चलिए साहब तो यादों पे कुछ बात करेंगे मगर उसके पहले आपको ये बता दें कि पिछले हफ्ते हम लोगों ने जो गाना सोचा था ना हाँ, वो गाना कोई बेहद पुरानी फिल्म का नहीं था हाँ, 40-50 40-50 साल साल साल पुरानी पुरानी पुरानी पुरानी पुरानी फिल्म का था। अब आप सोच और बेहद बेहद नहीं। हाँ हमारे हिसाब से से वो होती हैं जो 75 ज़्यादा हो। क्योंकि अब उम्र ही तो 70 से ऊपर हो गई है तो 70 तक तो लगता है नॉर्मल है तो साहब ये गाना था हमारा पल, पल, पास तुम रहती हो अब ये आपकी आवाज कुछ आज नकनका रही है हमें बहुत ज्यादा तकलीफ है नाक में ओह अच्छा चलिए साहब तो आपकी नाक की तकलीफ के लिए कुछ तो किया जाएगा अब डॉक्टर ने जो आपको सलाह दी थी वो तो आप मानने वाली है नहीं ओ मानने वाली आ, हैं हाँ आज इतनी तकलीफ हुई है चलिए साहब तो उसका भी इलाज किया जाएगा मगर बातें शुरू करते हैं यादों से यादें, है? यादें आती किसकी हैं यादें आती हैं उनकी जो अब आपके पास नहीं है या आपके साथ नहीं है या उन घटनाओं की जो बीत चुकी हैं, या जब साथ बैठे और बातचीत शुरू हुई किसी बात पे और किसी शब्द से एकदम से क्लिक हो जाए ये भी बात सही हाँ। है यादों का सिलसिला हाँ। उसकी कोई तर्तीब नहीं होती हाँ। वो इधर से उधर उधर से उधर यू चलती जाती और है कभी भी और कभी भी। सच बात तो यह है कि यादें जो है ना वो अपनी भी आती है अपनी यादें क्या हैं? अपनी यादें होती हैं देखिए हम लोग हर समय एक ही रूप में नहीं रहते हाँ। मेरा ख्याल तो यह है कि कल जो हम थे हाँ। आज हम वो नहीं हैं। और कल जो हम होंगे हाँ। वो भी आप आज अंदाजा नहीं लगा पाएंगे बात है। तो साहब सच बात तो यह है कि अपनी भी यादें आती हैं और अपनी यादें शायद सबसे पावरफुल होती हैं हाँ। क्योंकि वो यादें ही हमको किसी एक दिशा में या तो ले जा सकती हैं या उस दिशा से हटा सकते हैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं हाँ। उदाहरण यह है कि अपनी यादें मतलब कि आप किसी के साथ आपने सदव्यवहार किया था हाँ। और उसके बदले में आपको दुर्व्यवहार मिला हाँ। तो जब ये बात याद आती है तो आप अपने सद्व्यवहार को क्वेश्चन करने लगते हैं कि कि भाई साहब <coughs> आपने ये जो किया था ना सद्व्यवहार वो ठीक था क्या यानी कि अब आपको ये डाउट होने लगता है कि भाई साहब मैंने जो किया आ, उसके लिए वो व्यक्ति जिसके साथ मैंने वो व्यवहार किया वो पात्र था या नहीं था आ, या आप दोबारा ये सोचने लगते हैं कि भाई साहब मैंने जो किया था क्या मुझे वही दोहराते रहना चाहिए या अब हट जाना चाहिए हाँ ये भी बात सही है आ, या वैसी वैसा व्यवहार दोबारा नहीं करना चाहिए आ, ऐसा होता है अक्सर अपने बारे में अच्छा यादों के बारे में आपको एक बात और बताऊं यादों से संबंधित कुछ चीजें मैंने ध्यान दी है. आ, मैंने शायद आपको बताया होगा हमारे पिताजी हाँ। अपने अंतिम दिनों में सब कुछ भूल गए थे हाँ। और उनको केवल बेहद पुरानी बातें हाँ। याद थी बिल्कुल बेहद पुरानी बातें बेहद पुरानी मतलब उनको अपने बचपन की कुछ बातें याद थी उनको अपने कुछ संबंधी याद थे यानी उनको अपनी पत्नी की याद थी उनको अपनी बहन की याद थी मगर वो मुझको भूल चुके थे और मेरी पत्नी को यानी कि नीमा देवी को वो अपनी बेटी समझते थे और उसी प्रकार से उनका व्यवहार था कि वो अक्सर उनसे पूछा करते थे कि भाई आप अपना घर बार छोड़कर यहाँ मेरे पास क्यों पड़ी हुई हैं? और मुझसे कहते थे कि भाई साहब आप कब आए आप कैसे हैं ऐसा ये इस तरह के प्रश्न जैसे कोई अजनबी या कोई बाहर से आया। जैसे कोई हम हाँ, किसी अजनबी से बात की हाँ, जा रही है। आपको बताऊं साहब ये जो यादें थी ना उनकी इसके बारे में हम लोगों ने एक डॉक्टर से बात किया हम लोगों ने पूछा कि भाई आखिरकार ये हो क्या रहा है तो उस डॉक्टर ने हम लोगों को एक मतलब शायद उसने हमको लेमैन समझकर बताने का प्रयास किया उसने कहा कि मनुष्य के दिमाग में शायद तीन बिलियन से ज्यादा कनेक्शंस होते हैं हाँ। और यादों के छोटे छोटे पैकेट्स हाँ। बने हुए हैं हाँ। और वो जो कनेक्शंस है ना वो उन यादों को जोड़ते रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह दूसरी जगह से तीसरी जगह और हमारे मस्तिष्क में कोई तर्क करने का भी हिस्सा होता है जो यादों को एक साथ लाता है मगर जब आप वृद्ध हो जाते हैं या किसी दुर्घटना के कारण आपके कुछ पैकेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो अब जो तर्क करने का जो भी सेंटर है वो अब कोशिश तो करता है उन कनेक्शंस कनेक्शंस को को जोड़ने की परंतु वो वो जोड़ जोड़ पाता नहीं तो इस प्रकार से किसी भी को जोड़ देता है, है मगर फिर मैंने जब बाद में पता किया और बाद में चर्चा की तो एक और नया तथ्य सामने आया और मैं आपके साथ उस तथ्य कुछ मतलब साझा करने के लिए आज ये बात कर रहा हूं वो तथ्य ये था कि ये कहा जाता है न्यूरोलॉजिस्ट्स के द्वारा कि मानव मस्तिष्क जो है वो कहानियां बनाता है अच्छा। और जो हमारी यादें हैं ना वो भी हमें यादें एज एज याद नहीं रहती यादें एज कहानी आपको याद आती हैं और अगर कहानियों में कोई गैप होता है ना तो हमारा जो मस्तिष्क है वो उन गैप्स को फिल कर लेता है और उसके बाद एक कहानी बना करके वो आपके सामने प्रस्तुत करता है जैसे अब मैं आपको इसके लिए उदाहरण देता हूँ आप लोग अब तक इतने मतलब मेरे शायद दो सौ एपिसोड है।, है तो जो लोग मुझे केवल इन एपिसोड्स की वजह से जानते होंगे अब तक वो भी समझ चुके होंगे कि मेरा मिजाज थोड़ा सा आशिकाना है यानी कि यह जो आशिकाना मिजाज है ना यह बचपन से चला आ रहा है यानी जब शायद मैं सात आठ नौ साल का था तब से यह मिजाज चल रहा है तो साहब अब आपको अपने बारे में बताते हुए यह कहानी सुनाता हूं होता यह था कि हमारी एक बचपन में मित्र हुआ करती थी देखिए नाम तो लूँगा नहीं क्योंकि मैंने शायद आपको पहले बताया है कि नाम लेने से बड़ा ख़तरा हो जाता है लोग बात नाराज़ हो जाते हैं और मतलब झगड़े हो जाते हैं तो इसलिए नाम नहीं लूँगा मगर हमारी एक मित्र थी बचपन की और साहब हम उनकी जो याद हमारे दिमाग में है ना वो एक घेरदार फ्रॉक वो भी नीले रंग का और जो फेरीज पहनती है ना उस टाइप की ड्रेस वो आप समझ गई ना हाँ तो साहब मुझे वो और उनके कटे हुए बाल हाँ। वो सब मुझे याद है अब साहब क्या हुआ उनके साथ तो हमारा मतलब इश्क था ही वो अपनी तरफ से था अब साहब क्या हुआ कि धीरे धीरे हम थोड़े बड़े हुए और शायद हम 10वें या 11वें क्लास में पढ़ते थे हाँ। तो फिर एक बार अब देखिए उनसे तो हम बिछड़ गए हाँ। और 10वें ग्यारहवें क्लास में थे तो फिर एक बार इश्क ने जोर मारा अब के बार जो जोर मारा गया ये जोर लगा एक मतलब बिहार की एक मतलब अब उस वक्त तो कन्या थी अब तो महिला कहेंगे उनके साथ और साहब वो वो भी इश्का हमारी ही तरफ़ से था हम यही कह सकते हैं और साहब नतीजा क्या हुआ थोड़े दिन तक वो चला उन्होंने भी हमें कुछ एक कार्ड दिया और हमने भी कुछ एक बात कही मगर धीरे धीरे करके वो भी ख़त्म हो गया और साहब उनका विवाह हो गया और हमें तो नौकरी मिली नहीं तो भाई जाहिर है कि कोई भी माता पिता बेरोजगार आदमी के साथ तो ये सब शादी विवाह प्रेम प्रसंग इन सबों की बातें तो स्वीकार नहीं करते तो नहीं। वही हुआ और साहब वो चली गई हमारी जिंदगी में से खैर मगर दुख है? नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं सुनिए सुनिए सुनिए ये अभी आप मुझसे ऐसे लोडेड प्रश्न मत पूछिए मैं कहानी सुना रहा हूँ तो अभी नहीं नहीं अभी रुकी रुकिए रुकिए पहले मेरी कहानी पूरी होने दीजिए तो साहब क्या हुआ कि उस घटना के घट मतलब उस काल के हाँ, कुछ वर्षों के उपरांत हाँ, मैंने उन महिला को यानी वो जो कन्या थी वो अब हाँ, महिला हो चुकी थी हाँ, उनको एक बार पुनः देखा हाँ, भाई साहब वो आपको मैं बता नहीं सकता वो महिला हाँ, मतलब अब ये याद नहीं है ये ये मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ हाँ, वो महिला फूल कर एक ड्रम बन चुकी थी अरे अरे अरे अरे यार यार तो तो तो तो शादीवादी अब साहब भैया सुन भाई बात सुनिए हमने उनको देखा और भाई साहब हम अपने दिल में अच्छा आपको सच बताएं उस समय तक हम ड्रम नहीं थे <laughs> आज हम ड्रम हैं मगर उस जमाने में नहीं थे <laughs> तो साहब हमने जब उनको देखा तो हमने अपने दिल में जो भी उस वक्त हमारे तत्कालीन भगवान देखिए भगवान भी बदलते रहते हैं हम आपको ये बता दें कि जब हम बंबई में नहीं थे बनारस में थे तो हमारे भगवान हनुमान जी थे उसके बाद बंबई में आए तो गणेश जी हो गए और आजकल चूंकि हम हैदराबाद में रहते हैं तो तिरुपति भगवान हमारे भगवान हैं तो उस समय हमारे जो भी भगवान थे हमने उनको धन्यवाद दिया कि भाई साहब भगवान जी आपने हमें बड़ा बचा लिया और साहब हम मतलब ठीक है बात खत्म हो गई अब साहब ये बात कईयों साल चली गई यानी कि जमाने हमारे हम तो काफ़ी लंबे जमाने से देखते चले आ रहे हैं ना है। अब आपको बताएं कि हमारी याद में अब हमें सचमुच में नहीं याद है कि हमने वो जो हमारे बचपन की जो फ्रॉक वाली महिला थी वो उनके बारे में भी हमें ये लगने लगा कि वो हमसे बाद में मिली थी और बेहद ड्रम हो गई थी अरे? अब मैं आपसे सही बता रहा हूं कि ये जो बात है, ये बात है या कहानी है मुझे नहीं मालूम क्योंकि मेरे दिमाग मुझको बार बार कहता है कि यही हुआ था ओके? आपने उनको देखा मगर फिर मैं तर्क करता हूं कि आखिरकार मैंने उनको कैसे देखा होगा कोई कारण नहीं है कि मैं उनको देख पाता हाँ। और साहब अब ये तो दिमाग ने कहानी बना ली हाँ। इसी प्रकार से आपको बताऊं कि आप अक्सर जब दोस्तों के बीच में बात करते होंगे तो आप भी ध्यान दीजिएगा हाँ। कि आप जो कहानियां अपने बारे में बताते हैं ना हाँ। उसमें कुछ तो सच होता है हाँ। और कुछ कहानी होती है मगर आपको भी नहीं पता है कि वास्तव में वो कहानी है या सच है क्योंकि आपके दिमाग ने वो कहानी बना ली है <coughs> फिर मैंने यादों के बारे में जब और जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की तो मुझे समझ में आया कि यादों में एक चीज होती है कॉन्टिन्यूटी तो वो कॉन्टिन्यूटी आपके पहचान से जुड़ी होती है। मैं अपने बारे में तो आपको ये बता सकता हूँ कि जब मैं अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में बताना चाहता हूँ कि ये मेरा फॉर्म है यानी कि मैं ये हूँ ये मेरी पहचान है तो उसको बताने के लिए मुझको एक कहानी की जरूरत होती है और वो कहानी कुछ तो सच होती है मगर कुछ जो है मैं आपसे बता नहीं सकता कि वो सच है, है या मेरे दिमाग की बनाई हुई कहानी। आपका दिमाग दिमाग सचमुच में में बड़ा उपजाऊ है। है अगर कह दे कि गोबर भरा है तो हम मानने को तैयार हैं। <laughs> <laughs> बहुत जबरदस्त। नहीं, मगर मैं सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ कि ये वैज्ञानिक सत्य है इसमें मेरा कुछ बनाया हुआ नहीं है।, है अच्छा यादों का अब सवाल मैंने फिर यह सोचा की आखिरकार देखिए पिताजी के बारे में मैं जानता हूं, कुछ और लोगों के बारे में जानता हूँ जैसे आजकल कभी कभी कहा जाता है कि अल्जाइमर की एक बीमारी होती है या डिमेंशिया की बीमारी होती है हाँ। जहां पर लोग भूल जाते हैं हाँ। तो वहां पर सवाल ये उठता है कि अच्छा मान लीजिए भूल ही गए हाँ। तो क्या नुकसान हो जाएगा हाँ। तो मैंने जब इसके बारे में सोचा और मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा तो मुझे समझ में आया कि यादें जो है ना वो आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है कि अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आपको जो भी जो भी आपने पीछे सीखा है, यानी कि अपने दूसरों के व्यवहार से या सच पूछिए तो यानी एबीसीडी या आबा भी जो सीखा है, है वो भी भूल जाएंगे तो सर्वाइवल ही कठिन हो जाएगा जैसे मैं जानता हूं कि एक अभी मैंने हाल फिलहाल में हमारे एक रिलेटिव हैं तो जिनका देहावसान हो गया अफसोस है उनके बारे में कहा यह जाता है कि वो खाना भूल गए थे तो उनको उनके मुंह में खाना रख दिया जाता था बट ही डिड नॉट नो कि उसके बाद उसको चबाना होता है और डिगलना होता है, तो ये सर्वाइवल और ये जो सीखना होता है ना इसको भूल जाना ये भी भूलना ही है ना वो भी तो याद ही है क्योंकि जैसे हमारे शरीर में कुछ चीज़ें हैं जो स्वतः चलती हैं यानी जैसे दिल का धड़कना सांस का लेना इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना है मगर उसी तरह से कुछ यादें हैं जो हार्ड डिस्क में बैठी हुई हैं यानी अगर वो हार्ड डिस्क से भी गायब हो जाए तब क्या होगा अच्छा फिर कभी कभी मुझे लगता है कि हमारी जो यादें हैं नही हमें समाज में कहीं ठहरने का कहीं हमारे रिलेशंस बनाने का कुछ कारण बनाती है भाई हम लोगों को याद रखते हैं हम जगहों को याद रखते हैं हम कुछ अनुभवों को याद करते हैं जैसे हमारे एक हमारा बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा अनुभव है नैनीताल नैनीताल का अनुभव मैं नैनीताल में दो ढाई साल रहा नहीं मगर उससे भी अच्छा अनुभव है कि जब मैं नैनीताल में केवल चार दिन रहा और वो किसके साथ वो अपने दो कार्यालय के मित्रों और उनके परिवार के साथ आप विश्वास करिए वो जो यादें जो मेमोरीज़ बनी वो यादें हमको इतनी स्ट्रांग हैं अच्छा अब आप मुझसे पूछे कि भाई साहब उस दिन आपने सुबह क्या किया था नहीं मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे सुबह क्या किया शाम को क्या किया वो नहीं याद है मगर कुछ घटनाएँ है याद हैं जैसे उसमें एक छोटी सी घटना है कि मेरी छोटी बेटी बहुत ही नन्ही थी और हम लोग नैनीताल में झील के लिए झील के पास गए और ये मेरे ख्याल से इसको मल्ली ताल बोलते हैं हाँ। फ्लैट के पास मल्ली ताल बोलते हैं हाँ। ना हाँ तो मल्ली ताल में हम नाव पे बैठने के लिए चले तो वहां पर क्या है कि झील का पानी और फर्श मतलब जो जमीन है वहां जिस पर नाव आती है तो नाव बिल्कुल किनारे तक आ जाती है और झील का पानी बिल्कुल साफ पारदर्शक था तो हमारी छोटी बेटी जो थी वो चली और उसको पता नहीं था कि पानी और हवा क्या फर्क है पानी तो और जमीन का पानी उसको फर्क ही नहीं पता था और वो धीरे धीरे चलते चलते पानी उस पानी में चली गई बस गई मतलब वो शायद दो कदम ही गई होगी उसको पकड़ दिया। मगर वो वो वो वो एक याद है है है है जो जो कि उस समय की है और वो हमें बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अभी वो मेरे सामने हो रहा है। तो ये जो सामाजिक है, सामाजिक संबंध हैं हैं संदर्भ है, भी आपको ले आते हैं तो जब भी मैं अपने उन दोस्तों के साथ बात करता हूं तो ये घटना याद आ जाती है हालांकि इस घटना का उन दोस्तों से कुछ ऐसा डायरेक्ट संबंध नहीं है सोशल कनेक्शंस आपको एक याद से दूसरी याद तक ले जाते हैं है। अच्छा मुझको ऐसा लगता है कि इन यादों से हम न केवल तथ्यों को याद करते हैं यानी कि जो फैक्ट्स हुए हैं उनको याद करते हैं बल्कि हम कुछ ऐसी चीजों को भी याद करते हैं जो हम कर सकते हैं जैसे मसलन आपको बताता हूं उसी नैनीताल यात्रा के दौरान हम लोग बात करते हैं ना कि हम कहाँ गए साहब हम लोग उस समय एक स्नो व्यू वगैरह गए थे हुँ. तो बाद में हमको काफ़ी कई वर्षों के बाद जब हम फिर से नैनीताल गए हुँ. तो हमने कहा कि नहीं नहीं हम मतलब उस वक्त तक हम साहब ड्रम के हालत में पहुंच रहे थे हुँ. तो किसी ने कहा कि भाई आप जा पाएंगे क्या हमने कहा नहीं यार हम उस समय गए थे हुँ. तो हम जा पाएंगे यानी कि जो स्किल सेट हमने इकट्ठा किया था वो स्किल सेट का हम इस्तेमाल कर सकेंगे क्योंकि हमको वो तथ्य याद था और उस तथ्य के बेसिस पर हमने स्किल सेट डेवलप किया था वो याद आ गया था अब आपको एक बात और बताएं भाई साहब वो बात है कि यादों के साथ में भावनाएं आती हैं और भावनाओं के साथ में कहानियां आती हैं मुझको मैं अपने बारे में आपको बता सकता हूँ कि मैं पिछले मुझको लगता है शायद मैं पिछले ती, तीन सौ मतलब छह साल से मैं कर रहा हूँ ये क्या ये जो बातें कर रहा हूँ ट्वेंटी से, से, से यानी लगभग पांच साल से मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ लगभग शुरू क्या हाँ, क्या? हाँ तो लगभग पांच साल से मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और इतनी कहानियाँ मेरी जिंदगी में हैं ये मुझे पता भी नहीं था ये तो सही बात और है। मैं आपसे सही बता रहा हूँ कि मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि एक कहानी जो पहले कभी सुनाई थी उसको ना दोहराऊँ मगर मैं शायद दोहरा भी देता हूँ हाँ। तो साहब तो ये यादें ही हैं जो कहानियाँ बन कर के मेरे साथ निकलती हैं मुझसे आपसे बात करने को मजबूर करती हैं और मुझको ये लगता है कि ये कहानियां सिर्फ मेरे साथ नहीं है ये कहानियां सबके साथ है बस जरूरत इतनी है कि उन कहानियों को यादों को अपने शब्दों में ला कर के सामने कहा जाए और मैं तो ये भी समझता हूँ साहब कि कभी कभी यादों में ऐसा भी हो जाता है कि हम लोग दूसरों की कहानियों को भी अपनी ही कहानी समझ लेते हैं मैं इस बारे में आपसे यह कह सकता हूं कि कुछ घटनाएं हैं जो मैं अक्सर अपनी बनाकर बताता हूं मगर मुझे सचमुच में शक होता है कि ऐसे लोग तो मेरी जिंदगी में आए ही नहीं थे तो ऐसा मेरे साथ कैसे हुआ होगा मगर मेरा दिमाग कहता है कि नहीं नहीं नहीं नहीं यही सच है ऐसा हुआ था तो साहब चलिए अब इस कहानी को यहीं पर बंद करते हैं हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि यादें कभी कभी तो हमें सताने के लिए भी आती हैं। अब आपको बताएं क्यों आती है सताने के लिए क्योंकि अगर कोई घाव अंदर सड़क देखिए आप में से अधिकांश लोग मेरी बात समझ रहे होंगे मैं एकदम सही शब्दों में नहीं बोल सकता हूं क्योंकि मेरी पत्नी मेरे बगल में बैठी हुई हैं और मेरी हर बात को ध्यान से सुन रही हैं और आप ये भी जानते होंगे भाई साहब कि पत्नियों का मेमोरी जो वाला हिस्सा होता है ना वो सेलेक्टिव होता है तो अगर मैं कुछ ऐसी बात कह दूंगा जो कि इनको याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको याद कर लेंगे और वक्त बेवक्त उसका इस्तेमाल करेंगे। तो साहब हर एक आदमी के अंदर कुछ ना कुछ घाव होते हैं सच बात तो यह है कि अगर आप उन घावों को ज़रा कुरेद करके साफ कर दें, तो जो यादें हैं ना वो यही करती हैं वो उन घावों को कुरेद करके साफ कर देती हैं और जब वो घाव साफ हो जाते हैं तो हील होना आसान हो जाता है ठीक है साहब तो इसके साथ ही हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि बस अब अपनी यादों को आप भी सामने लाइए और आ, आ, सामने लाइए और हील होइए और कहानियाँ बनाइए कहानियाँ सुनाइए ठीक है साहब तो चलिए अब यहीं पर हम बंद कर मगर आज का संगीत हमने नहीं दिया अरे भाई तो दे दीजिए तो साहब ये देखिए पिछले हफ्ते का संगीत गीत तो हमने आपको बता दिया था हाँ। इस हफ्ते का संगीत ये लीजिए चलिए तो साहब इस संगीत का अंदाज़ा लगाइए और अगले हफ्ते मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जिससे कि आप अपनी बातें जो भी करते हैं ना वो मुझसे कर सकें क्योंकि अब हम देखिए एक और पड़ाव की तरफ पहुंच रहे हैं वो है 300 एपिसोड पूरा होने का देखिए 3 सेंचुरीज तो मतलब मुझे तो सहवाग साहब का ही नाम याद आता है तो सहवाग साहब की तरह हम भी साहब तीन सेंचुरीज पूरी करके एक नई दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो अगले हफ्ते तक के लिए नमस्कार आपने अपना वक्त दिया उसके लिए आपका आभारी हूं आपका धन्यवाद और बातें करते रहिए साहब तभी बातें चलती रहेंगी बिल्कुल बातें करनी भी चाहिए चलनी भी चाहिए थोड़ी उसमें नोक झोंक भी हो सकती है मगर ज़रूरी है बातों को करना यादों को रिपीट मोड पे मतलब बातें करेंगे तो कभी कभी यादें बार बार हर दूसरे तीसरे महीने रिपीट हो जाएंगी तो याद रहेंगी और आप अपने संबंधियों दोस्तों बच्चों सबके साथ वो शेयर करते रहेंगे सबको पता चलेगा भाई क्या बेवकूफियाँ की थी क्या अच्छे काम किए थे है नमस्कार ये बिजली जाएगी तेरे प्यार की दुनिया न फिर तू जी सखेगा न तुझ